यूरोप के भी बहुत कम गए होंगे गए थे तो, उसके पहले हमारे लोग चले गए और उन्होंने तो बड़ी हवेली खा बनाई बनाने के लायक थे वो वो चीज़ जानते थे और वो जहाज भी हमारे थे उस में। ये में तो हम गिर गए इसलिए हमारे जहाज चले गए जहाज सब पीछे तो वो जब पड़ने सी तो हुकूमत में आ जाते हैं तो ये चीज़ बन जाती है तो वहाँ वो जाते थे और वो वहाँ थे उसमें वो इंग्लिश भी चले गए यूरोपियन भी चले गए उसका तो लंबा इतिहास है उसमें कैसे जा सकता हूँ लेकिन उन पर तो यह हाल होने ही नहीं चाहिए अगर हाँ वो वो भी रुटेल रहते तो तो यही करते थे तो अंग्लिश को हटा छूटते थे लेकिन वो तो लिटेल नहीं उनका तो काम ही ऐसा था कि उनके साथ मिल जुल तो कर रहना और उनके साथ डीजाट करना सब ने कोई छोटी कौड़ी कमाई ऐसा मेरा करने का दावा नहीं है लेकिन उन्होंने किसी को जबरदस्ती से कुछ नहीं लिया इस तरह से हिंदू बैठे थे मुसलमान भी यहाँ से गए हाँ तो हर चीज कहो उसको आरभ के रहा है वो कहो वो तो वहाँ देते ही थे लेकिन मुसलमान भी गए लेकिन वो मुसलमान गए इसलिए उनको बौद्ध मिल गया और हिंदू को कम ऐसा तो अब भी वो सब चीज़ तो आ गई है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 मैं वो सिद्ध न कर सकूं तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूट गुँ, कर पी नहीं गया हूं उसमें से जो तो शक्ति भरी है वो मेरे में नहीं आ सकी है इतनी मेरी तबश्चर्या कम है तो वो आप कह सकते हैं हमको समझ बूझ के हृदय से बुद्धि से उसको अपनाना है उसको अपनाएंगे पीछे तो हमारे हाथ में से उसको कोई छीन नहीं सकते कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकते है और मान लिया आपने कि हम 40 कोटि आदमी पड़े हैं उसमें से बिल्कुल छोटे लड़के हैं उसको छोड़ लो बाकी सब कोई हो तो लड़कों में भी तो ऐसा है कि पांच साठ वर्ष का लड़का वो भी चरखा तो चला लेता है खुशी से अच्छी तरह चलाता है